मदेवा भद्रम पशेम्शीजत्र स्थिस्तुषुवा गुंसनूसेंदेव शीतु स्वस्ति न इंद्रो स्रवा स्वस्ति नूषा विश्वेद स्वस्न नक्षो अरष्टनेमी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दि शांति शा शा शंक शंकराचार्यं केशवं बादरायनम सूत्रभाष्य पुनः पुनः ईश्वर गुररात्मे मूर्ति विभागिने यो नमः वदव्यादेहाय शांति शांति शांति अथर्वेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के प्रथम अवांतर प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। प्रथम प्रश्नात्मक प्रथम प्रकरण के दसवें कंडिका की चर्चा हो चुकी है ग्यारहवें मंत्र का विचार होना है जो दशम दशमकंडिका है उसके द्वारा बताया गया कि मिथुन अंतपाती जो प्राण है तदात्मक संवत्सरात्मक काल का उत्तरायण है तो संवत्मक प्रजापति का अवयव जो एक है दक्षिणायन उसे पहले बताया गया रई रूप मिथुनात्मक प्रजापति का एक अंश रई है दूसरा अंश उत्तरायण है रई रूपता बताई गई संवत्सरात्मक काल के अवयव विशेष दक्षिणायन में और संवत्मक काल का अवयव विशेष जो उत्तरायण है उसमें मिथुनात्मक प्रजापति का जो द्वितीय अंश विशेष है प्राण तदात्मकता बताई गई अथ उत्तरेण तपसा इत्यादि से और उत्तरायण मार्ग से प्राप्य मिथुन रूप प्रजापति का प्राणात्मक अंश होने से उत्तरायण को भी कहा गया प्राण रूप और ये जो उत्तरायण मार्ग से प्राप्य होने से प्राण उत्तरा प्राणात्मक ही हुआ उत्तरायण उस प्राण को कहा गया कि यह जिसे प्राप्त होता है प्राण वह प्राण अविनाशी होने से अभय होने से प्राण सायुज्यापन्न जो जो हैं प्राण उपासक उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती उत्तरायण से प्राण रूपता को प्राप्त करने वाले इस संसार में पुनरावृत्ति प्राप्त नहीं करते पुनः जन्म नहीं लेते और ये केवल कर्मी इष्टपूर्तदत्त कर्म करने वाले उत्तरायण मार्ग से प्राणात्म भाव को प्राप्त करते ही नहीं इसे बताने के लिए वाक्य था कि इति इत निरोध तो यह उत्तरायण से प्राप्य प्राण आत्मा प्रजापति केवल कर्मियों के लिए निरोध के तरह निरोध है अवरोध है अपने अंदर उन्हें प्रविष्ट नहीं होने देता तो इस प्रकार दशम कंडिका के द्वारा जो अर्थ बताया गया और नवम कंडिका के द्वारा भी जो अर्थ बताया गया इसे एक नवम तथा दशम इन दो कंडिकाओं के द्वारा उक्त अर्थ है समवसरात्मक प्रजापति जगत का कारण है क्योंकि ये प्रश्न हुआ कि प्रजापति ने मिथुन को उत्पन्न किया किस उद्देश्य से कि इमे में बहुधा करीष्यतः इमो में बहुधा करीष्यत ये जो रई प्राण हैं ये मेरे अनेकों प्रकार की प्रजा के सर्जक बन जाएंगे इस उद्देश्य से मिथुन को मूल प्रजापति ने उत्पन्न किया तो वह रई प्राणात्मक मिथुन प्रजापति के अभिष्ट, अनेकों प्रकार की प्रजा के निष्पादक कैसे बनते हैं इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए नवम कंडिका के प्रथम वाक्य के द्वारा बताया गया कि ये जो मिथुनात्मक प्रजापति है, हैं रई प्राण इनसे निर्वरते हैं संवत्सर इसलिए संवत्सर अपने निर्वर्तक जो आ, मिथुन है तदात्मक है संवत्सरो वही प्रजापति और उस समवसरात्मक काल का सर्जक बनकर के ये मिथुनात्मक प्रजापति मूल प्रजापति के अभिष्ट अनेकों प्रकार की प्रजा के निष्पादक बन जाते हैं ये दिखाने के लिए ग्रंथ प्रारंभ हुआ और अनेकों प्रकार की प्रजा में केवल कर्म का फल फलभूत सोम शब्दित चांद्रम श्लोक शब्द से जिसको कहा वही है सोम यानी देवता शरीर अनेकों प्रकार के और ब्रह्मलोक के शरीर इन सब का सर्जक एक प्रकार से बन रहा है यहाँ केवल कर्मी तथा समुच्चयकारी को ब्रह्मलोक पहुंचा करके भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित जीव यदि स्वर्ग में नहीं जाएंगे ब्रह्मलोक में नहीं जाएंगे तो यहाँ जो उनका आ, देवता शरीर तथा ब्रह्मलोक के शरीरों का बीज भूत भूत सूक्ष्म है उसे अंकुरित होना है देवता शरीर के रूप में स्वर्ग में तो उस देश में पहुंचाने के लिए कोई ना कोई साधन चाहिए ना। तो वहाँ पहुंचाने वाला इसी समवसरात्मक काल का अवयव दक्षिणायन तथा उत्तरायण है और इस प्रकार यह इष्टादि केवल कर्मकारी को उनके कर्म का फलोपभोग कराने के लिए स्वर्ग तक ले जाता है और इष्टादि कर्मकारियों का भूत सूक्ष्म देवता शरीर के रूप में परिणत होता है उदक्षिणायन यदि वहां न पहुंचाए तो देवता शरीर का निर्माण नहीं हो सकता और दक्षिणायन है संवत्सरात्मक काल का अवयव होने से संवत्सरात्मक काल ही तो इस प्रकार और और उस संवत्सरात्मक काल के निर्वर्तक ये रई प्राण है तो समवसर द्वारा प्रजा के सर्जक बन रहे हैं मिथुन ये दिखाना है ऐसे उत्तरायण जो समवसरात्मक प्रजापति का अवयव विशेष है ब्रह्मलोक में समुच्चयकारी को या केवल उपासक को पहुंचा करके उनके भूत सूक्ष्म फिर वहां पहुंचने पर ब्रह्मलोक के जो शरीर है उस रूप से परिणत होते हैं बन जाते हैं उसमें सहयोग ये कालात्मा प्रजापति कर रहा है संवत्मक प्रजापति के अवयवों ने सहयोग किया तो किसी के हाथ ने कोई किसी को एक गिलास पानी उठा करके दिया तो हाथ ने सहयोग किया ये नहीं कहा जाता वो हाथ जिसका अवयव है उस अवयवी शरीर में तादाद में अभिमान करने वाले देवदत्तादि व्यक्ति ने हमें उपकार किया ये कहा जाता है ऐसे ही यहाँ पर समवसरात्मक काल के अवयव अवयवद्वय देवतादि शरीरों के सर्जन में उपयोगी बन रहे हैं तो समवसर ही उपयोगी बन रहा है ये माना जाएगा तो समवसरात्मक जो प्रजापति हैं मिथुनात्मक प्रजापति का कार्य वह देवतादि शरीरों का सर्जक है ये बताया गया कंडिकाद्वय है इसके लिए कंडिकाद्वय के, के द्वारा उक्त जो अर्थ है उसे तदेश श्लोक इस अवतरन वाक्यस्थ शब्द से लेना है कंडिका द्वय द्वारा उक्त अर्थ संवत्सरात्मक प्रजापति में देवतादि शरीर सर्जकत्व कारणत्व और संवत्सरात्मक प्रजापति का स्वरूप वर्णन भी है इसमें वो अयन द्वयात्मक है इत्यादि तो ये संवत्सरात्मक प्रजापति के स्वरूप का वर्णन तथा उसमें देवतादि शरीर कारणत्व इसको बताने वाला मंत्र ये ग्यारहवा है इसे कहा तदेश श्लोक यानी कंडिका द्वयात्मक ब्राह्मण भाग के द्वारा उक्त संवत्मक प्रजापति के स्वरूप तथा उसमें जगत कारणत्व रूप अर्थ में ज्ञापक प्रमाण के रूप में यह वो है आपका मंत्र प्रमाण इसलिए ग्यारहवें मंत्र का उच्चारण कर लें और फिर अर्थनुसंधान करें पंच पाद पितरम द्वाद्याति दिव आहु परे अर्धे पुरीषिण अथे में अन्य ऊपरे विचक्षण सड़ ्रेडअर आहुरर्पित मिति तो ये जो संवत्सरो वै प्रजापति नवम कंडिका के प्रथम वाक्यस्थ। संवत्सर पदार्थ है उसके स्वरूप को जैसा ब्राह्मण ने बताया ऐसा बताने वाला यह मंत्र है तो यह मंत्र कह रहा है कि संवत्सरात्मक काल पंचपाद है पंचपाद में है बहुरी समास पंच पादा ईव पादा यस्य यो पंचपाद तम पंचपादम ऐसा उसका विग्रह होगा तो पांच पाद के तरह पाद हैं जिस संवत्सरात्मक काल के उसे कहा जाएगा पंचपाद वे कौन है तो पांच ऋतु यद्यपि छतुओं की प्रसिद्धि है इस मंत्र में दो पक्ष आ रहे हैं दो आ, मत आ रहे हैं उसमें प्रथम मत में ऋतुओं को पांच बताया है द्वितीय दु, दु, पक्ष में छ ऋतुओं का वर्णन है तो प्रथम पक्ष में प्रसिद्ध जो छतु हैं उनमें हेमंत और शिशिर नाम के जो दो ऋतु हैं इन दोनों को एक करके और बाकी चार ऋतुओं को अलग अलग रख करके बताया गया पांच ऋतु है करके और ये संवत्सरात्मक प्रजापति के ये पांच ऋतु पांच पैर के तरह पैर हैं पाद है व्यक्ति कई मंदिर आदि की परिक्रमाएं करता है तो आवर्तन करता घूमता है घूमता तो है तो पैरों से ही घूमता है वह पैर आवर्तन में निमित्त बन जाता है ऐसे ये जो आपके ऋतु है तो वर्ष भी इन्हीं ऋतुओं से आवर्तन करता है गतिमान होता है चलता है जैसे मनुष्य पैरों से चलता है ऐसे संवत्सरात्मक प्रजापति भी अपने पैर स्थानीय जो ऋतु है उन ऋतुओं से चलता है आवर्तन होता है एक वर्ष चला गया बीता पांच ऋतु बीत गए तो माना जाता एक वर्ष बीत गया अब दूसरा वर्ष शुरू हुआ तीसरा वर्ष वो चल रहा है काल रुक नहीं रहा है गतिमान है ना हमेशा वो गति के लिए फिर किस पैरों से चलता है कौन से पैरों से चल रहा है वो पैर हैं उसके ये ऋतु इसलिए ये कहा गया कि यह संवत्सरात्मक काल पंचपाद है इस संवत्सरात्मक काल के पांच ऋतु पाद के तरह पाद है पंचपादम और पितरम तो ये पिता है संवत्त्मक काल किसका तो जगताम पितरम जगत यानी सारा संसार पूरे प्राणी और पूरे संसार का यह पिता के तरह पिता है का मतलब जनक है इसलिए कहा गया जन्याम जनक काल जगताम आश्रय जितना जितने भी जन्य पदार्थ हैं कार्य है उनका जनक काल है और काल के बाहर कोई जगत है ही नहीं इसलिए जगताम आश्रयत तो सारे कार्य का आश्रय है काल और पिता है यानी उत्पादक है कारण है यह भी समवसरात्मक प्रजापति का विशेषण है तो समवसरा समवसरात्मक काल को पंचपाद कहते हैं और पितर कहते हैं का मतलब उत्पादक कहते हैं कारण कहते हैं और द्वादशाकृतिम द्वादश आकृति आकृति में आकृति शब्द का अर्थ है आकृति शब्द का अर्थ है अवय अवयो तो द्वादश आकृति यानी अवयो जिसके हैं उसे कहा जाएगा द्वादशाकृति यानी पांच पैर हैं जिसके उसे कहा गया पंचपाद ऐसे पांच ऋतु कहो और या उन्हीं ऋतुओं को मास के दृष्टि से देखो तो वो द्वादश हो जाते हैं वो द्वादश हैं उसके अवयव तो द्वादश आकृतो याने अवय यश से असो द्वादशा कृति तम द्वादशकृति ये भी बहुरी समास है। तो बारह अवयव वाला वे बारह चैत्रादि जो मास है चैत्र से लेकर के फाल्गुन तक ये बारह मास जिसके अवयव के तरह अवयव है जैसे मानव शरीर के हस्त पादि अवयव है ऐसे संवत्मक प्रजापति के बारह मास बारह अवयव है द्वादशाकृति में।, में बारह अवयव वाला ये अर्थ है बारह मास जिसके अवयव है वो अवयवी हुआ संवत् भाष्कर भगवान बहुरी समास ही बताएंगे द्वादशाकृति में हैं, लेकिन वो बहुरी समास दो प्रकार का होता है एक समानाधिकरण बहुरी ही और एक वेधिकरण बहुरी ही। समान विभक्तियंत पदों में जो बहुरी समास होगा उसे कहा जाएगा समानाधिकरण बहुरी तो अभी जो द्वादश आकृतो अवयवा ये विग्रह किया इसमें जिन दो पदों में बहुरी समास हो रहा है वे दो पद हैं द्वादश और आकृति इन दोनों में भी विग्रह वाक्य में प्रथमा विभक्ति द्वादश भी प्रथमा प्रथमांत है और आकृत ये भी प्रथमाभवचनांत है द्वादश भी प्रथमापोवचनांत है इसलिए दोनों समानाधिकरण पद है और दो समानाधिकरण पदों में और पदों प, पदों को समानाधिकरण कब कहा जाता है जब पदों की विभक्ति एक हो और लिंग वचन भी एक हो उस एक वचन तथा विभक्त्यंत पदों को कहा जाता है समानाधिकरण पद और ऐसे पदों का जो बहुरी समास होगा उसे समानाधिकरण बहुरी कहा जाएगा तो जो द्वादश्या में समास बताया अभी द्वादश आकृत यश असो द्वादशाकृति तम ये समानाधिकरण बहुरी समास है एक वेधिकरण बहुरी समास भी भाष्कर भगवान बताएंगे वो वेधीकरण बहुरी कहा जाता है अलग अलग विभक्तियंत पदों का जो बहुरी समास वो है वेधीकरण बहुरी समास तो जब वेधीकरण बहुरी समास मानेंगे विशेषण तो संवत्सर का ही द्वादशाकृति है जैसे पीतरम यह विशेषण है संवत्सर का और पंचपाद भी संवत्सर का विशेषण है ऐसे द्वादशाकृति भी संवत्सर का विशेषण है और उसमें जब व्यधिकरण बहुरी समास करो या समानाधिकरण बहुरी समास करो अर्थ निकालना है आपका वो संवत्सरात्मक काल उसी का विशेषण है इसलिए अन्य पदार्थ तो संवत्सर ही होगा एक ही होगा और समानाधिकरण बहुरी मान्य पर अर्थ निकला बारह मास जिसके अवयव है वह और वेधिकरण करेंगे तो अर्थ क्या निकलेगा तो द्वादश एक पद है और दूसरा आकृति पद है आकृति पद का अर्थ इस समय होगा आकरणम आकृति भाव अर्थ में अक्तिन प्रत्यय आंगोपसर्गपूर्वक क्रिधातु से करके आकृति शब्द बना ये मानेंगे तो आकृति शब्द का अर्थ निकलेगा आकरणम आकरणम शब्द का अर्थ है अवयवीकरणम अवयवी अवयवी बनाना तो आकरणम आकृति ये तो हो जाएगा प्रथमांत और द्वादश पद द्वादश ये जो शब्द है ये तृतीयांत होगा वेदीकरण बोरी में तो द्वादश आकरणम आकृति यानी आकरणम असो द्वादशाकृति तम द्वादशाकृतिम ऐसा विग्रह होगा तो ये द्वादश भी द्वादश द्वादस भी द्वादशन शब्द है ना उसका द्वादश भी ये बन जाता है तो द्वादश मासई अवय आकरण यानि अवयवीकरणम अस्य असो द्वादशाकृति इसका अर्थ निकलेगा बारह महीनों द्वारा अवयवी बनाया जा रहा है जिसको वह द्वादशाकृति ये वेदिकरण बहुरी समास हुआ बारह महीने जिसके अवयव है ये कहो या बारह महीनों के द्वारा अपना अवय भी बनाया जा रहा है जिसको ये कहो अर्थ निकलेगा एक ही खाली कहने का ढंग अलग अलग होगा बाकी अर्थ वही निकलेगा संवत्सर काल तो संवत्सर काल के बारह महीने संवत्सरात्मक काल को अपना अवयवी बनाते हैं बारह महीनों के द्वारा समवसरात्मक काल को अपना अवयवी बनाया जा रहा है ये वेधिकरण बहुरी समास करेंगे तो अर्थ निकलेगा और वो जिसको बनाया जा रहा है वो कौन है समवसर। और बारह महीने अवय है जिसके वो भी कौन है समवसर ही इसलिए दोनों प्रकार का बोवरी समास दशाकृति में भगवान भाष्यकार बताएंगे आगे है दिवह आहू परे अर्धे तो ये परे विशेषण है अर्धे का और अर्ध शब्द अर्धे ये सप्तमे अंत है अर्ध शब्द है स्थान का वाचक इसलिए अर्धम यानी स्थानम और परे यानी ऊपरी तो परे स्थाने का अर्थ निकलेगा ऊपर स्थान पर ऊर्ध्व स्थान पर ऊपर वाले स्थान पर तो किसकी अपेक्षा ऊपर ये अवधि की अपेक्षा करता है ना पर शब्द का अर्थ ऊर्ध्व करेंगे तो, तो किसकी अपेक्षा ऊर्ध्व स्थान तो कहा दिवह पंचमे अंतर है वकारांत दीव शब्द है तो उसका पंचमी का क्वेश्चन है दिवह जैसे जगत का जगत ह। जैसे दीव का दिव तो दिवह परे अर्धे ऐसा लगाना तो दिवह परे अर्धे ऊपर से जोड़ देना अर्पितम या तो दिवह परे स्थाने अर्धे यानी स्थाने स्थित अवस्थित आहु आहु ये क्रियापद है बहुवचन है इसका कर्ता होगा समवसरात्मक प्रजापति उपासका समवसरात्मक प्रजापति की उपासना करने वाले उपासक प्रजापति को आहू यानी कहते हैं आहु यानी कथयंती क्या कहते हैं समवसरात्मक प्रजापति को कि वह पांच पाद वाला है उसके पांच पैर हैं बारह अवयव हैं और वह दीव से ऊपर वाले स्थान में स्थित है और दीव शब्द का अर्थ दीव शब्द के तीन अर्थ होते हैं दीव शब्द अंतरिक्ष लोक के लिए भी आता है दीव शब्द स्वर्ग के लिए भी आता है दीव शब्द ब्रह्म लोक के लिए भी आता है तो यहां दीव शब्द अंतरिक्ष लोक के लिए है तो दिवह परे स्थाने का अर्थ है अंतरिक्ष की अपेक्षा ऊपर वाला स्थान वो कौन है तीन दीव हो गए दीवलोक अंतरिक्ष लोक भी दीवलोक है स्वर्ग लोक भी दीवलोक है और आपका ब्रह्मलोक भी लोक है तो यहां कौन सा लोक? तो कहा कि दिवह परे तो भाष्य में भाषकर भगवान दिवह परे का अर्थ करेंगे दिव परे स्थाने का तृतीय श्याम दिवी तो तीसरा लोक कौन है दिवह परे स्थाने का अर्थ करेंगे तीसरे लोक में दिवह परे स्थाने का अर्थ निकलेगा तीसरे दीवलोक में अवस्थित है यह संवत्सरात्मक प्रजापति तो वो तीसरा लोक है ब्रह्मलोक वो भू कहने से तो पृथ्वी लोक आएगा और पृथ्वी लोक तो दीव कहलाता नहीं है ना। इसलिए तीन लोक हैं वो है अंतरिक्ष एक दूसरा स्वर्गलोक और तीसरा ब्रह्मलोक तो तीसरा लोक का मतलब निकलेगा ब्रह्मलोक और उस ब्रह्मलोक में अवस्थित यह समवसरात्मक कालात्मा प्रजापति है ऐसा कहते हैं कौन तो आहु के कर्ता के रूप में ऊपर से जोड़ देना समवसरात्मक प्रजापति उपासका संवस्त्रात्मक प्रजापति की उपासना करने वाले उपासक प्रजापति संवस्मक प्रजापति का यह स्वरूप बताते हैं कहते तो यह स्वरूप है उसका और पुरीषिणम तो पुरीषिणम में पुरी शब्द का अर्थ है जल और पुरुषी शब्द का अर्थ निकलेगा जल वाला जैसे ज्ञान और ज्ञान वाला ज्ञानी शब्द का अर्थ है ज्ञान वाला और ज्ञान का अर्थ है ज्ञान तो यहां पर पुरुष शब्द से मत्वर्थीय नी प्रत्यय होकर के ज्ञान ज्ञानी धन धनी वो वाला अर्थ में मतु प्रत्यय होता है उसका स्वामी दिखा उसका स्वामित्व दिखाने के लिए तो मतुप्रत्यय का ही पर्याय वाचक प्रत्यय है मतु प्रत्यय के समानार्थक इन प्रत्यय अत इन ठनो एक सूत्र है उससे होता है तो बन जाता है पुरुष शब्द से इनि प्रत्यय करेंगे तो पुरुष स सपुरुषी तम पुरीषिणम द्वितीय का एक क्वचन है जैसे धनी का बनता है धनी ज्ञानी का ज्ञानीनम ऐसे पुरुषी शब्द है नकारांत पुरिशिन उसका द्वितिया का एक क्वचन बनेगा पुरिषिणम तो संवत्सरात्मक काल का ये भी एक विशेषण है जैसे पंचपादम द्वादशाकृतिम ये विशेषण है ना, ऐसे पुरीषिनम ये भी एक विशेषण हुआ कि ये जो संवत्सरात्मक प्रजापति हैं वह पुरीषी है का अर्थ है जल वाला है आदित्य में ये, ये संवत्मक काल में प्रजापति में यदि जल ना हो तो वह जल कैसे दे सकता है संवत्त्मक काल को आदित्यात्मक बताया ना प्राण है वो संवत्सरात्मक प्रजापति का जो उत्तरायण है वह प्राण रूप है और प्राण है आदित्य और उसमें यदि जल ना हो तो जल दे नहीं सकता जिसके पास धन नहीं है वो धन नहीं दे सकता जिसके पास ज्ञान नहीं है वह विद्यादान नहीं कर सकता जिसके पास जो है वही दे सकता है तो आदित्य जल प्रदान करता है शास्त्र बताता है आदित्या जायते वृष्टि वृष्टे रन्नम ततः प्रजा तो आदित्या वृष्टि जायते तो वृष्टि जल होगी तो जल आता है ना तो आदित्या वृष्टि जायते का अर्थ है आदित्य जो है वृष्टि द्वारा जल का दाता है और वर्षा से कितना जल गिरता है बहुत मात्रा में गिरता है इसका अर्थ है पर्याप्त मात्रा में जल दान आदित्य कर रहा है तो आदित्य के पास जल कितना होगा तो खूब होगा तब न दे पाएगा और जब से संसार बना है तब से लेकर के अभी तक देते ही जा रहा है देते ही जा रहा है तो पर्याप्त जल है आदित्य के पास इसलिए वो है पुरुषी संवत्मक काल वो पुरुषी है का अर्थ है जल वाला है एक पुरिश शब्द का अर्थ मल भी होता है लेकिन यहां पुरिश शब्द का अर्थ मल करेंगे तो मलिन ये अर्थ निकलेगा मल वाला तो मल वा, आदि वसरात्मक काल मल वाला नहीं है इसलिए वो पुरुष शब्द का अर्थ मल न लेकर के पुरुष शब्द का अर्थ निघंटू में पुरुष शब्द जल के पर्यावाचक शब्दों में पठित है निघंटू एक वैदिक शब्दों का कोष है और उसमें शब्द पर्यावाचक शब्दों का संग्रह है ना कौन शब्द किसका पर्यावाचक है तो जल के पर्यावाचक शब्दों में पुरुष शब्द का पाठ है इसलिए पुरुष शब्द का अर्थ निकलेगा जल और पुरुषी शब्द का अर्थ निकलेगा जल वाला तो पुरुषिनम आहू ये एक पक्ष हुआ किनका समवसरात्मक काल के उपासक संवसरात्मक प्रजापति के उपासक उपासना की परंपराएं सब अलग अलग होती है ना तो एक संप्रदाय विशेष है सं, संप्रदाय परंपरा से उपासनाएं होती हैं तो संवसरात्मक प्रजापति की उपासना करने वाला एक उपासक संवसरात्मक प्रजापति के ऐसे स्वरूप का अपने बुद्धि में निश्चय करके उपासना करता है चिंतन करता है वो संप्रदाय हुआ एक पक्ष दूसरे संवत्मक प्रजापति के उपासक की परंपरा एक दूसरी है वो दूसरी परंपरा वाले वो क्या कहते हैं उस प्रजापति का स्वरूप संवसरात्मक प्रजापति का उसे उत्तरार्ध में बताया जा रहा है तो अथ इमे अन्य ऊपर इसमें जो अन्य शब्द है उत्तरार्ध में वो छंद पूर्ति के लिए तो यहां प्रयुक्त है लेकिन उसका अन्वय है अन्य का आहु के कर्ता के रूप में पूर्वार्ध में अन्य आहू ऐसा लगाना पूर्वाध में उसका अन्वय करना अन्य इसमें अन्ये को पूर्वाध में जो क्रियापद है आहु उसके कर्ता के रूप में जोड़ देंगे तो अर्थ निकलेगा अन्य उपासका संवत्सरम एवं आहु इन विशेषता वाला संवत्सर है ऐसा कहते हैं और ये जो है बाकी अथ शब्द को पक्षांतर को बताने के लिए है संवत्सरात्मक उपास्य प्रजापति के स्वरूप के विषय में पक्षांतर बताने वाला उपास्य तो समवसरात्मक प्रजापति ही है और उसके स्वरूप को अन्य परंपरा से उपासना करने वाले इस प्रकार बताते हैं तो इमे परे इमे कान्वय परे के साथ करना और ऊ शब्द निपात है तू अर्थ में और तू है पूरो परंपरा वाले आदित्य का जैसा स्वरूप बताते हैं उससे थोड़ा वैलक्षण्य उपास्य के स्वरूप में थोड़ा सा वैलक्षण्य इसलिए तो दो पक्ष हो गए उपास्य तो एक ही है संवत्मक प्रजापति लेकिन जैसे भगवान कृष्ण के ही उपासना करने वाले अनेकों प्रकार के संप्रदाय हैं कोई कहते के, हैं दायने साइड में झुका हुआ मुकुट पहने वाले ही भगवान कृष्ण उपास्य हैं कोई कहते बाल कृष्ण ही उपास्य हैं ईवा कृष्ण नहीं कोई कहते दायने ओर तो कोई कहते बाएं ओर झुका हुआ जो मुकुट पहने हुए कृष्ण हैं वो उपासक है, उपास हैं उपास्य हैं तो उपास्य एक ही भगवान कृष्ण लेकिन उन्होंने पहने हुए आभूषण का स्वरूप और उनकी शरीर की जो अवस्थाएं हैं, उन अवस्था को लेकर के उपास्य का स्वरूप भेद हो रहा है ना, एक ही उपास्य होने पर भी ऐसे ही यहाँ पर संवत्मक प्रजापति को ही उपास्य समझने वाले उपास्य के पहले पक्षे वाले जिस स्वरूप को मानते हैं उससे थोड़ा विलक्षण स्वरूप ये मानते हैं परे इमे परे उपासका उपा यहां भी उत्तरार्ध में आहु शब्द का प्रयोग है ना उस आहु क्रियापद के करता है इमे परे आहु क्या कहते हैं को कहते हैं विचक्षण आदित्य ये समस्त संवत्मक काल जो हैं प्रजापति वह विचक्षण है विचक्षण का अर्थ है विद्वान है विद्वान है का अर्थ है सर्वज्ञ है वो सर्वज्ञ कल्प है सब को जानता है विचक्षण शब्द का अर्थ है विद्वान विद्वान का अर्थ होता है ज्ञानवान उससे कुछ भी अज्ञात नहीं है संसार के हरेक कोने के हरेक घटना को जानता है प्रत्येक घटना का वो साक्षी है पल पल की घटना का किसी भी कोने के इसलिए वह विचक्षण है उससे अज्ञात संसार में कुछ भी रहता ही नहीं है सब कुछ उसे ज्ञात ही है काल को ज्ञात न हो ऐसा कोई भी कुछ कर नहीं सकता वो तो सब कुछ उसे ज्ञात होता है इसलिए कहते हैं ईमे परे समवसरम विचक्षणम आहू ऐसा लगाना तो दूसरे उपासक संवत्सरात्मक प्रजापति को सर्वज्ञ कहते हैं और ये कहते हैं सप्तक्रे सड़ अरे ये भी प्रजापति का ही विशेषण है तो ये प्रजापति सप्तक्र है का मतलब ये जो सात घोड़े हैं आदित्य के रथ में उन सात घोड़े ऊपी सात चक्र के तरह चक्र है, गतिमान है उन्हीं घोड़ों को लेकर के गतिमान है ना और वो घोड़े को लेकर के हयों को लेकर के सप्तक्र बना शब्द सप्त है चक्र जिसके और चक्र का अर्थ है गति के साधन गमन के साधन वो आदित्य संवत्मक काल स्वरूप आदित्य को लेना प्राण को लेना और सड़ अरे और उस चक्र में छे अरे हैं, हैंतु छे, छे अरे के तरह अरे हैं जैसे गाड़ी के चक्र में अरे होते हैं ऐसी बीच में डाली हुई लकड़ियाँ ऐसे ही इसके ये अरे हैं साइकिल के या मोटरसाइकिल के पे में जो लोहे की वो रहते हैं एक प्रकार से वो अरे के तरह अरे ही माने जाएंगे वैसे ही इस संवत्सरात्मक प्रजापति के छह ऋतु अरे के तरह अरे हैं हेमंत और शिशिर को ये लोग अलग करके छ मानते हैं पहले वालों ने हेमंत और शिशिर को एक करके पांच माना ये थोड़ा अंतर है तो सप्तक्रे सड़ अरे समवसरात्मनी सर्वम जगत अर्पितम यानी समर्पितम आहू अर्पितम सर्व सर्वम जगत अर्पितम इतने का अध्यय करना है सारा जगत इस सप्तक्र सड़ अरे वाले संवत्सरात्मक प्रजापति में अर्पित है का मतलब आश्रित है संवत्सरात्मक प्रजापति प्राण स्वरूप है ना और भूमा विद्या के प्रकरण में प्राण की सर्वरूपता बताते समय नारद जी को सनत कुमार जी ने समझाया कि इसी प्राण में सारा जगत आश्रित है जैसे रथ चक्र के अरे में वो सब प्रतिष्ठित होती है बाहर की लकड़िया ऐसे ही ये प्राण में सारा जगत अर्पित है और वो प्राण है समवसरात्मक प्रजापति ही तो समवसरात्मक प्रजापति प्र... समवसरात्मक संवस्थारात्म... अपने कार्य का निर्वर्तक होने से कार्य कारण रूप होता है तो प्राणात्मक हुआ तो इस प्रकार ये समवसरात्मक जो प्रजापति उसमें सारा संसार आश्रित है और समवसरात्मक प्रजापति सारे संसार का आश्रय है सड़ अरे सप्तक्रे सर्व जगत अर्पितम आहु ऐसा कहो या संवत्म समस्त स, आ, आ, समस्त जगत, जगता ये कहो सारे जगत का आश्रय ये समवस्त्रात्मक प्रजापति है ऐसा अन्य लोग कहते हैं तो पहले वाले पंचपाद पितर द्वादशाकृति और ब्रह्मलोक में अवस्थित के रूप में संवत्मक प्रजापति को समझ करके उस, ऐसा स्वरूप समझ करके संवत्मक प्रजापति की उपासना करते हैं तो ये दूसरे परंपरा वाले कहते हैं कि संवत्मक प्रजापति विद्वान है सर्वज्ञ है और समस्त जगत का आश्रय है इस रूप में वह करते हैं उपासना अर्पितम पत् तो यहाँ हे है आहूर अर्पितम सर्वम जगत का अध्यय करना है सारा जगत अर्पित है संवत्मक काल में अर्पित का अर्थ है आश्रित तो इस प्रकार इस मंत्र ने भी एक प्रकार से संवत्मक प्रजापति का वही स्वरूप बताया जो स्वरूप पहले ब्राह्मण भाग ने बताया नवम तथा दशम कंडिकात्मक ब्राह्मण भाग ने प्रजा संवत्सरात्मक प्रजापति का जो स्वरूप बताया उसी स्वरूप का वर्णन करने वाला यह मंत्र भी है ये कहा गया अब इसका भाष्य है इस मंत्र का इस पर चर्चा हम लोग कल कर लें अभी तो समय हुआ भाष्य का प्रारंभ नहीं कर पाएंगे ओम भद्रं